नैना ने अपने बगल में पड़ी चेयर को हाथों में उठा लिया वो कुर्सी से विक्रांत का सिर तोड़ने ही वाली थी कि अचानक से उसका दिमाग चल पड़ा उसने अब यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मुझे उकसा रहे हो <laughs> तुम्हे क्या उकसाना तुम्हारे अंदर औकात भी है मुझसे भिड़ने की विक्रांत सक्सेना नाम है मेरा विक्रांत सक्सेना जाकर पूछ लेना किसी से आ जाओ अगर हिम्मत है तो विक्रांत ने एक बार फिर से नैना को उकसाने की कोशिश की लेकिन नैना पर कोई असर नहीं हुआ अब उसे विक्रांत की चाल समझ में आ चुकी थी उसने बिना किसी रिएक्शन के कहा विक्रांत सक्सेना मुझ पर गली के कुत्तों के भौंकने का कोई असर नहीं होता समझे और मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से भिड़कर अपनी बहादुरी दिखाने का कोई शौक नहीं है और तो चलना हिम्मत होगी तब तो आएगी ना अब तक तो बहुत उछल रही थी चलो अगर हाथों से नहीं लड़ सकती तो आ जाओ मुंह से ही लड़ लो आ जाओ नैना पर तो अब विक्रांत की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था उसे विक्रांत की चाल समझ में आ गई थी लेकिन उसके स्टाफ के दूसरे लोगों का पारा अब तक बहुत हाई हो चुका था उनमें से कुछ तो विक्रांत पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए लेकिन तभी नैना ने सभी को रोकते हुए कहा रुको रुको तुम लोग इसके जाल में मत फंसो ये जान हमें उकसा रहा है ये पुलिस स्टेशन है यहाँ सीसी भी लगा हुआ है अगर तुम लोग कुछ भी करोगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर तुम्हारी ही मुसीबत बढ़ जाएगी ये कमीना चाहता भी यही है फिर नैना ने विक्रांत की तरफ गुस्से से भरी नजरों से घूरते हुए कहा तुम कुछ भी कर लो विक्रांत सक्सेना मैं तुम्हें किसी भी हालत में इंटेरोगेट नहीं करने दूंगी मुझे पता है तुम सब कुछ इसी चिड़ में कर रहे हो <laughs> अरे भाड़ में जाए इंटेरोगेशन और केस सच्चाई तो यह है कि तुम सबके सब बस गली के कुत्ते हो तुम और तुम्हारी टीम सब इस गली में भोंकना जानते हो नैना को उकसाने के लिए विक्रांत ने अपना पूरा दाव लगा डाला मुझसे तो अब इसकी शक्ल भी नहीं देखी जा रही है ऑफिस के एक अधिकारी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा मैडम ये बहुत ज्यादा बोल रहा है अब मैडम मैं तो कह रहा हूँ कि चलो हम सब लोग मिलकर इस कमीने का मुंह तोड़ कर रख देते है फिर देख लेंगे जो होगा वहाँ मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर के चेहरे पर विक्रांत को लेकर गुस्से का भाव देखा जा सकता था सभी बस नैना के ऑर्डर का ही इंतजार कर रहे थे एक बार अगर नैना का ऑर्डर मिल जाए तो वो तुरंत ही विक्रांत को घायल करने के लिए तैयार थी लेकिन नैना भी बहुत चलाक थी उसने अंदाजा लगा लिया था कि विक्रांत इस तरह की हरकत कर रहा है तो पक्का है कि वो तैयारी के साथ आया होगा उसने जरूर कुछ ना कुछ माइक या हिडन कैमरा छुपाया होगा जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन फिर भी अब नैना खुद को कैसे शांत रख सकती थी विक्रांत ने उसकी और उसके साथी ऑफिसर की तुलना गली के कुत्ते से कर दी थी नैना ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटक दिया जिससे टेबल पर रखा सामान हवा में उछलते हुए जमीन पर गिर पड़ा उसके गुस्से को देखकर एक बार के लिए तो दूसरे ऑफिसर भी डरकर पीछे हो गए उन्हें पता चल चुका था कि नैना अब एक्शन मोड में आ चुकी है नैना ने नै गुस्से से विक्रांत को तरेरते हुए कहा विक्रांत बहुत हो गया तुम्हारा अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते बताओ कैसे लड़ना है तुम्हे विक्रांत के चेहरे पर मुस्कान आ गई उसका प्लान शायद कामयाब हो रहा था वाह ये हुई ना बात लेकिन आज हमारा मुकाबला लड़कर नहीं होगा लड़ना तो सबसे आसान तरीका है ऐसा करते हैं हम कुछ अलग तरीका ढूंढते हैं जिसमें दोनों की हिम्मत और ताकत का बराबर फैसला होगा मतलब क्या बकवास कर रहे हो तुम नैना ने कहा मतलब कुछ बैटिंग वगैरह कर लो शर्त लगा लो या फिर या फिर जो मैं करता हूँ तुम भी तुम भी वैसा करके दिखा दो बोलो क्या कहती हो विक्रांत ने कहा क्या पागलपन है ऐसा तो तुम अगर अपने पेंट में टॉयलेट कर दोगे तो क्या मैं भी ऐसा करूंगी चलो फिर ऐसा कर लो पहले मैं कुछ करती हूँ फिर तुम उसे फॉलो करो ना न ऐसा नहीं होगा तुम्हें जिमनास्टिक आता है अब अगर तुम कुछ शरीर इधर उधर मोड़कर खड़ी हो जाओगी तो फिर मैं मैं थोड़ी ना वैसा कर पाऊंगा विक्रांत ने कहा अच्छा चलो ऐसा करते हैं हम हम कच्चा मीट खाने का कंपटीशन कर लेते हैं जो ज़्यादा मीट खा लेगा वो विनर होगा क्या बोलती हो वहाँ खड़े दूसरे ऑफिसर्स को विक्रांत और नैना के बीच चल रही बातचीत देख कर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उन दोनों को देख रहे थे क्या बकवास है ये तुम्हारा दिमाग सही है मैं नॉनवेज नहीं खाती समझे नैना जवाब दिया अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों अपनी अपनी छाती पर ईंट रखकर तो और खड़ी होगी अच्छा अच्छा चलो फिर हम दोनों बाइक रेसिंग कर लेते या, या किसी की लगे बबेट पर लेट कर एक दूसरे की हिम्मत को परख लेते तुम पागल पागल हो क्या जाके किसी अच्छे मेंटल डॉक्टर से इलाज करवाओ अपना नैना ने, ने ये जवाब दिया हाँ मैं पहले भी छह मेंटल डॉक्टर को दिखा चुका हूँ और मेरा इलाज करते करते वो भी पागल हो गए अब तुम किसी तरह से कंपटीशन नहीं करना चाहती तो फिर फाइट ही कर लेते हम लेकिन लेकिन उससे पहले हम दोनों एक एग्रीमेंट साइन करेंगे इस फाइट में किसी की भी जान जाएगी तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा नैना तो तुरंत ही विक्रांत से फाइट करने के लिए तैयार थी उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था वो अभी के अभी विक्रांत को जमीन पर धराशायी कर देना चाहती थी लेकिन नैना को पता था कि भले ही वो अभी विक्रांत को लड़ाई में हरा ही दे तो भी अगर ब्रांच के सीनियर ऑफिसर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ही यही सब सोचकर नैना कुछ देर तक शांत खड़ी रही अब तक विक्रांत कुर्सी पर बैठकर कर अपना एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर बैठ गया क्या हुआ मैडम जी डर गयी क्या हिम्मत नहीं रही हो जाकर अपनी शक्ल देखो नैना ने कहा एक्चुअली आज इंटरनेशनल डॉग डे है तो मैं कुत्तों पर हाथ नहीं उठाना चाहती लेकिन कुत्ता तो कुत्ता है एक ना एक दिन तो मरेगा ही रुक जाओ अभी के अभी तुम बैठ ही क्यों नहीं लगा लेते नहरा ने हंसते हुए कहा